ब्रह्म सूत्र शांकर भाषा हिंदी अनुवाद अध्याय पहला पाद चौथा अधिकरण पहला आनुमानिकाधिकरण सूत्र एक से सात प्रस्तावना अथा तो इस प्रथम सूत्र से ब्रह्म जिज्ञासा के कर जन्मद्य इस सूत्र से उनका लक्षण कहा गया वह लक्षण प्रधान में भी समान है ऐसी आशंका कर प्रतिपादितन होने से शब्दम इससे उसका निराकरण किया गया सभी वेदांत वाक्यों की ब्रह्म कारणवाद के प्रति समान गति ज्ञान है प्रधान कारणवाद के प्रति नहीं है ऐसा पिछले ग्रंथ गति सामान्य से विस्तार पूर्वक कहा गया है अब अवशिष्ट विषयक आशंका की जाती है यह जो कहा गया है कि प्रधान अशब्द है वह अयुक्त है क्योंकि कुछ एक शाखाओं में ऐसे शब्द श्रेयमाण है जिनके तात्पर्य का आभास प्रधान परक होता है अतः ऐसी प्रसक्ति हो रही है कि प्रधान में कारणत्व वेद सिद्ध है उसी का कपिल आदि महान परम ऋषियों ने ग्रहण किया है तो जब तक उन शब्दों का अन्य परत्व प्रतिपादन न किया जाए तब तक सर्वज्ञ ब्रह्म जगत का कारण है ऐसा जो प्रतिपादन किया है वह बाधित हो जाएगा इसलिए उन शब्दों का अन्य परत्व दिखलाने के लिए अग्रिम ग्रंथ प्रवृत्त होता है सूत्र पहला आनुमाक चेन्न शरीरगृहतेर्दर्शय आनुमाक अभी एक चेतन शरीर हे एकेशाम कुछ चूत्रा कुचशावे महत पर इत्यादी मे आनुमाक अनुमान गम्य प्रधान को भी अव्यक्त शब्द से स्वीकार करते हैं इससे प्रधान में शब्दत्व सिद्ध नहीं होता ऐसा हो तो शरीर गृहित है क्योंकि शरीरम रथमेवतु रथमे वाक्य में रथ रूपक के कल्पित शरीर का ग्रहण किया गया है दर्शयती च पूर्वापुर ग्रंथ का पर्यालोचन प्रकृत शरीर को अव्यक्त शब्द से ग्राह्य दिखलाता है अनुमान से से निरूपित प्रधान भी जगत कारण कपितय वैदिक वालों के उपलब्ध होता है, जैसे कि महतः परम महत से अव्यक्त मूल प्रकृति पर सूक्ष्मतर है और अव्यक्त से भी पुरुष पर अति सूक्ष्म है काठक में ही पठित है वहाँ जो नाम और जो क्रम महत अव्यक्त और पुरुष सांख्य शास्त्र में प्रसिद्ध है वे ही वह अव्यक्त है इस व्युत्पत्ति के संभव होने से सांख्य शास्त्र प्रसिद्ध प्रधान का अभिधान करता है इसलिए श्रुति प्रतिपादित होने से उसे अशब्द कहना युक्त नहीं है श्रुति स्मृति और तर्क से यह सिद्ध है कि वही प्रधान जगत का कारण है सिद्धांति यदि ऐसा कहो तो ऐसा नहीं है क्योंकि यह कटश्रुति सांख्य स्मृति प्रसिद्ध महत्व और अव्यक्त के अस्तित्व विषयक नहीं है कारण कि जैसा सांख्य शास्त्र प्रसिद्ध जगत का कारण स्वतंत्र कारण त्रिगुणात्मक प्रधान है वैसे यहां प्रत्यभिज्ञात नहीं होता किंतु यह तो केवल अव्यक्त शब्द मात्र की प्रत्यभिज्ञा होती है और वह शब्द जो व्यक्त नहीं है वह अव्यक्त है इस व्युत्पत्ति के अनुसार से से प्रधान से भिन्न एवं अत्यंत पदार्थ में में भी प्रयुक्त हो सकता है। है, यह अव्यक्त शब्द किसी अर्थ रूढ़ नहीं है। जो प्रधान वादियों की रूढ़ी है अर्थात प्रधान ही अव्यक्त शब्द वाच्य है वह उनकी पारिभाषिक होने से अपौरुषेय विद्यार्थ निरूपण करने में कारण भाव को प्राप्त नहीं हो सकती वस्तु रूप के प्रत्यभिज्ञान न होने पर केवल क्रमकी की समानता से समान अर्थ का ज्ञान नहीं होता कोई भी बुद्धिमान पुरुष अश्व के स्थान में वृषभ को देखकर यह अश्व है ऐसा निश्चय नहीं करता यहाँ प्रकरण का निरूपण करने पर प्रतिपक्षी से परिकल्पित प्रधान की प्रतिति नहीं होती क्योंकि यह शरीर रूपक के विन्यास का ग्रहण है निसंदेह यहाँ प्रथ रूपक से विन्यस्त शरीर का ही अव्यक्त शब्द से ग्रहण किया जाता है क्योंकि प्रकरण और परिशेष है कारण कि उसी प्रकार आत्मान रथिनम विद्धि तू आत्मा को रथी और शरीर को रथ बुद्धि को सारथी एवं मन को लगाम समझ विवेकी पुरुष इंद्रियों को अश्व तथा उनके अश्वरूप से कल्पित किए जाने पर विषयों को उनके मार्ग बतलाते हैं और शरीर इंद्रिय एवं मन से युक्त आत्मा को भोक्ता कहते हैं यह व्यवहित अतीत ग्रंथ आत्मा शरीर आदि में रथि रथ आदि रूप के की क्लुप्ति कल्पना दिखलाता है उस असंयत इंद्रिया आदि से वह जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त होता है और उन संयत इंद्रिया आदि से जन्म मरण रहित उस विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है ऐसा दिखलाकर जन्म मरण रहित वह विष्णु का परम पद क्या है इस प्रकार नचिकित की यह आशंका होने पर यमराज कहते हैं इंद्रियभ्या परा इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ है विषयों से मन श्रेष्ठ है मन से बुद्धि पर है और बुद्धि से भी महान आत्मा महत्व श्रेष्ठ है महत्व से अव्यक्त सूक्ष्म प्रकृति श्रेष्ठ है और अव्यक्त से भी पुरुष पर है पुरुष से पर और कुछ नहीं है वही सूक्ष्म की पराकाष्ठा अवधि है वही परा उत्कृष्ट गति है यह श्रुति उन प्रकृति इंद्रिय आदि से पर परमात्मा को ही जन्म मरण रहित विष्णु का परम पद दिखलाती है उस श्रुति में पहले रथ रूप की कल्पना में अश्व आदि रूप से जो इंद्रिय आदि प्रकृत है इस प्रकृति की हानि और अप्रकृत प्रधान के कल्पना रूप दोष के परिहार के लिए उनका ही इस वाक्य में ग्रहण किया जाता है उनमें से इंद्रिय, मन और बुद्धि तो पूर्व वाक्य में और यहां समान शब्दों से ही निर्दिष्ट है अर्थ अर्थात शब्द आदि विषय जो इंद्रिय रूप अशुओं के मार्ग रूप से निर्दिष्ट है उनमें इंद्रियों से परत्व है क्योंकि इंद्रियाणाम ग्रहत्वम घृण वाक नेत्र श्रोत्र मन हस्त त्वक इन आठ इंद्रियों को श्रुति ने ग्रह कहा है क्योंकि पुरुष पशु को ये इंद्रियां अपने वश में करती है परंतु ये इंद्रियां भी गंध रस नाम रूप शब्द काम कर्म स्पर्श आदि विषय संबंध के बिना स्वतः इस पुरुष पशु को अपने वश में नहीं कर सकती अतः इन गंध आदि आठों को अतिग्रह कहा है इसलिए इंद्रिया है और विषय अतिग्रह है ऐसा श्रुति में प्रसिद्ध है विषयों से मन है क्योंकि विषय और इंद्रियों का संपूर्ण व्यवहार मन के अधीन है बुद्धि मनसे से श्रेष्ठ है कारण कि भोग्य समुदाय बुद्धि पर आरूढ़ होकर भुक्ता के पास जाता है जो आत्मानम रथिन आत्मा को रथिजान इस प्रकार रति रूप से निर्दिष्ट महान आत्मा है वह बुद्धि से श्रेष्ठ है क्योंकि श्रुति में आत्मशब्द है भोग की सामग्री बुद्धि आदि से भुक्ता उत्कृष्ट हो सकता है स्वामी होने से वह महान भी हो सकता है अथवा मनो महानमति समष्टि बुद्धि मनोमहान भावी निश्चय व्यापिनी ब्रह्मा आत्मा भोग्य वर्ग का आश्रय तात्कालिक निश्चय शक्ति नियमन शक्ति त्रैकालिक निश्चय संविध अभिवंजिका चित्त एवं स्मृति कही जाती है इस श्रुति के अनुसार एवं यो ब्रांडम जो सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्मा को उत्पन्न करता है और जो उसकी बुद्धि है, है संपूर्ण बुद्धियों की परम प्रतिष्ठा है वही यहाँ महान आत्मा है ऐसी कही जाती है पहले मंत्र आत्मान बिधि में पठित बुद्धि शब्द के ग्रहण से वह गृहित होने पर भी यहाँ पृथक उपदिष्ट है क्योंकि उसमें भी अस्मदादी बुद्धियों की अपेक्षा से परत्व उपपन्न है परंतु इस पक्ष में अंतिम आने वाले परमात्मा विषय पुरुष शब्द के ग्रहण से ही भेद नहीं है इस प्रकार उनमें केवल एक शरीर ही शेष रह जाता है यह ऐसा ज्ञात होता है कि परम पद को दिखाने की इच्छा से पूर्व मंत्र में पठित अन्य इंद्रिया आदि अनुक्रम से ग्रहण करती हुई अंतिम परिशिष्ट प्रकृत शरीर को ही दिखलाती है अतः शरीर इंद्रिय मन बुद्धि विषय विषयना से संबद्ध अविद्यावान भोक्ता के शरीर आदि के रथ आदि के साथ सादृश कल्पना के द्वारा संसारगमन और मोक्ष प्राप्ति का निरूपण कर आत्मा का ब्रह्म रूप से ज्ञान कराना यह हाँ विवक्षित है और इसी प्रकार ऐसा सर्वेशु संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाशमान नहीं होता यह तो सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म द्वारा अपनी तीव्र एवं सूक्ष्म बुद्धि से ही देखा जाता है अर्थात वे ब्रह्मगार वृत्ति से साक्षात् कर करते हैं इस प्रकार विष्णु के परमपद की दुर्व्यज्ञता कहकर उसके ज्ञान के लिए छेद वाग मनसी विवेकी पुरुष वाघ इंद्रिय मन में लय करे उसका प्रकाश रूप बुद्धि में लय करें बुद्धि को महान आत्मा में लीन करें और उसको शांत आत्मा में नियुक्त इस योग को दिखलाती है इसका यह है, है। वाणी का मन में लय करें अर्थात वाणी आदिबाह इंद्रियों के व्यापार का त्याग कर केवल मन रूप से अवस्थित रहे विषय विकल्पाभिमुख मन को भी विकल्प संबंधी दोष दर्शन से ज्ञान शब्द से कथित आत्म के निश्चया द्वारा लय करें और उस महान आत्मा का प्रकरण प्राप्त अंतिम का ब्रह्म में लय करें अर्थात में ब्रह्म हूँ इस प्रकार अभेद रूप से स्थिति का अनुभव करें इस प्रकार पूर्वोपर वाक्यों की पर्याय पर्यालोचना करने पर सिद्ध होता है कि पूर्व पक्षी द्वारा परिकल्पित प्रधान का यहाँ कोई अवकाश स्थान नहीं है सूत्र दूसरा तदरहत्वात् सूत्रार्थ सूक्ष्म स्थूल शरीर के आरंभक सूक्ष्म सूक्ष्मभूत सूक्ष्म शरीर का अव्यक्त शब्द से ग्रहण है तदरहत्वात् क्योंकि वे अव्यक्त शब्द के योग्य है तू शब्द शंका निवृत्त है है है प्रकरण और से से यह यह यह कहा गया है कि कि शरीर शरीर अव्यक्त शब्द शब्द वाच्य प्रधान नहीं अब आशंका होती है कि जब स्थूल होने के कारण शरीर से व्यक्त शब्द के कारण रूप व्यक्त योग्य प्रतीत हो रहा है तो वह शरीर अव्यक्त शब्द के योग्य कैसे हो सकता है अव्यक्त शब्द तो अस्पष्ट का वाचक है सिद्धांति इसमें उत्तर में कहते हैं कि यह अव्यक्त शब्द द्वारा कारणरूप होने से सूक्ष्म शरीर ही विवक्षित है क्योंकि सूक्ष्म अव्यक्त शब्द के योग्य है यद्यपि यह स्थूल शरीर स्वयं अव्यक्त शब्द के योग्य नहीं है तो भी उसके आरंभक आकाश आदि सूक्ष्म भूत अव्यक्त शब्द के योग्य है प्रकृति शब्द विकार अर्थ में प्रयुक्त हुआ देखा जाता है जैसे गोभी श्रेणीता मत्सरम गौ के विकार दूध के साथ सोम रस का मिश्रण करें तो उसी प्रकार यहाँ श्रुति भी तदवेद्यम तब प्रागवस्था में यह जगत अव्याकृत अव्यक्त था ऐसा यह परोक्षा परोक्षात्मक व्याकृत भिन्न भिन्न नाम रूप वाला जगत भी जो कि सृष्टि के पूर्व अपने व्याकृत ना नाम रूप को परित्याग किया हुआ बीज शक्ति रूप संस्कार रूप से अवस्थित रहता है उसी को ही यहाँ श्रुति अव्यक्त शब्द के योग्य दिखलाती है सूत्र तीसरा तदधीनवादर्थवत् तदधीनवाद अर्थवत् सूत्रार्थ तदधीन अव्यक्त ईश्वर के अधीन होने से स्वतंत्र नहीं है अर्थवत जगत की उत्पत्ति में ईश्वर का सहायक होने से सार्थक भी है, है अनभिव्यक्त नाम रूप वाला पूर्वावस्था में बीज स्थित बीजात्मक यह जगत यदि अव्यक्त शब्द के योग्य माना जाए और उस रूप से शरीर में भी अव्यक्त शब्द की प्रयुक्ति की प्रतिज्ञा की तो ऐसा मानने से उसी प्रधान कारणवाद की प्रसक्ति हो जाएगी क्योंकि सांख्यावादी ने इस जगत की प्रागवस्था कारणवस्था को ही प्रधान रूप से स्वीकार किया है सिद्धांति इस विषय में कहते हैं यदि हम जगत के कारण रूप से किसी एक स्वतंत्र प्रागवस्था को स्वीकार करें, तो हम प्रधान कारणवाद के अनुयायी हो सकते हैं परंतु हम तो जगत की इस प्रागवस्था कारण को परमेश्वर के अधीन स्वीकार करते हैं स्वतंत्र नहीं वह तो अवश्य स्वीकार करने चाहिए क्योंकि वह प्रयोजन वाली है उसके बिना निर्गुण निष्क्रिय परमेश्वर श्रष्टा सिद्ध नहीं हो सकता कारण कि शक्ति रहित परमेश्वर में प्रवृत्ति उपपन्न नहीं हो सकती मुक्त पुरुषों के बंधन की पुनः उत्पत्ति नहीं होती क्योंकि विद्या से उस बीज शक्ति का नाश बाधा हो जाता है अविद्यात्मक यह बीज शक्ति अव्यक्त शब्द शब्द से निर्दिष्ट है परमेश्वर के केवं महा है जिसमें स्वरूप ज्ञान से रहित संसारी जीव सोते हैं। वह अव्यक्त कहीं पर हे इस अक्षर में ही आकाश उत्प्रोत है इस श्रुति में आकाश शब्द से निर्दिष्ट है और कहीं पर अक्षरा प्रतः पर सर्वश्रेष्ठ अक्षर से भी उत्कृष्ट है इस श्रुति से अक्षर शब्द से वर्णित है कहीं पर मायाम तो प्रकृत को तो माया जाने और महेश्वर को माया भी इस मंत्र में माया शब्द से सूचित है वह माया अव्यक्त ही है क्योंकि वह सदरूप है ब्रह्म से अभिन्न है यदि महत् का अर्थ हिरण्य गर्भ की बुद्धि हो तो अव्यक्त से महत्व उत्पन्न होता है इसलिए महतः परमात महत् से अव्यक्त उत्कृष्ट है यहाँ वही पूर्व पुरु, पूर्वास्था कही गई है यदि महत्व का अर्थ जीव हो तो भी जीव भाव अव्यक्त के अधीन होने से महत्व से अव्यक्त श्रेष्ठ है अर्थात अव्यक्त में जीव से परत्व कथन युक्त है निश्चय यह अविद्या अव्यक्त है अविद्योपादि युक्त होने से ही जीव के सब व्यवहार सदा होते रहते हैं अव्यक्त में जो महत्व से परत्व है उसकी अभेदोप अभेदोपचार से उसके विकार शरीर में कल्पना की जाती है यद्यपि शरीर के समान इंद्रिय आदि में भी अव्यक्त विकार है तो भी अभेदोपाचार पाच, अभेदो अपने वाचक शब्द से ही ग्रहण किया जाता है केवल शरीर ही अवशिष्ट है अतः उसका अव्यक्त शब्द से ग्रहण होता है कुछ दूसरे आचार्य तो इस प्रकार वर्णन करते हैं कि शरीर दो प्रकार का है स्थूल और सूक्ष्म नेत्र आदि से जो यह उपलब्ध होता है वह स्थूल है और जो सूक्ष्म है उसे आगे तदनंतर इस सूत्र में कहा जाएगा शरीरम रथमे वे रथ रूप से, में से कहे गए है इंद्रिय अर्था इस उत्तर मंत्र में अव्यक्त शब्द से केवल सूक्ष्म शरीर का ग्रहण किया जाता है क्योंकि सूक्ष्म अव्यक्त शब्द के योग्य है जैसे इंद्रियों का व्यापार अर्थो शब्द आदि विषयों के अधीन होने से अर्थों में इंद्रिय परत्व है वृत्ति करके मत का निराकरण करते हैं परंतु उनसे यह कहना चाहिए कि पूर्ववाक्य आत्मान रथिनम विधि में रथ रूप से दोनों शरीरों का समान रूप से कथन होने के कारण दोनों में प्रकृतत्व परिशिष्टत्व समान है तो यहाँ व्यक्त शब्द से केवल सूक्ष्म शरीर का ही ग्रहण क्यों किया जाता है और का क्यों नहीं? हम वेद का अर्थ जानने ग्रहण करने में समर्थ है परंतु वेद पर ननु नच नहीं कर सकते वेदोक्त अव्यक्त शब्द सूक्ष्म का ही प्रतिपादन कर सकता है स्थूल का नहीं क्योंकि वह व्यक्त है ऐसा यदि कहो तो युक्त नहीं है कारण की अर्थज्ञान एक वाक्य एक वाक्यता के अधीन है ये दोनों पूर्व और उत्तर वाक्य एक वाक्यता प्राप्त किए बिना किसी भी अर्थ का प्रतिपादन नहीं कर सकते अन्यथा प्रकृति के हानि और अप्रकृत प्रक्रिया का प्रसंग होगा अर्थात अव्यक्त शब्द से प्रकृत स्थूल शरीर का ग्रहण न करना अप्रकृत सूक्ष्म भूतात्मक सूक्ष्म शरीर का ग्रहण करना यह प्रकृत हानि अप्रकृत प्रक्रिया रूप दोष प्रसक्त होगा और आकांक्षा के बिना एक वाक्यता का बोध नहीं हो सकता वाक्यों में दोनों शरीरों की समान होने पर आकांक्षा के अनुसार संबंध स्वीकार न करें तो एक वाक्यता ही बाधित हो जाएगी तो श्रुत्यर्थ का बोध कैसे होगा इस प्रकार नहीं मानना चाहिए कि अनात्मत्व निश्चय रूप शोधन दुष्कर होने से सूक्ष्म शरीर का ही यह है नाना दोषों से दूषित प्रत्यक्ष घृणा का विषय होने से अनामत्व निश्चय रूप शोधन, सुकर होने के कारण स्थूल शरीर का ग्रहण नहीं है क्योंकि यहां प्रकरण में विष्णु का परम पद क्या है आत्मान विधि इस वाक्य के अन्तर निर्दिष्ट होने से वही यहाँ विवक्षित है क्योंकि यह इससे पर है यह इससे पर है अर्थात इंद्रियों से उसके विशेष है विषयों से से है, है, इस प्रकार कहकर पुरुष कुछ श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा श्रुति कहती है सब प्रकार से अनुमान निरूपित प्रधान का निराकरण उपपन्न होता है तो भले ऐसा हो इससे हमारी कुछ भी हानि नहीं है सूत्र चौथा निवचना इस प्रकरण में अव्यक्त को नहीं कहा गया है इससे भी इस श्रुति में अव्यक्त शब्द से प्रधान का ग्रहण नहीं है भाष्यर्थ सत्व आदि गुण तो पुरुष के भेद ज्ञान से मोक्ष होता है ऐसा कथन करने वाले सांख्य मतानुयायी विद्वान प्रधान का नेय रूप से स्मरण करते हैं क्योंकि गुणों के स्वरूप सक, अव्यक्त को ज्ञे रूप से नहीं कहा गया है यहाँ अव्यक्त शब्दों केवल एक पद है अव्यक्त ज्ञातव्य है व उपासव्य है यहाँ कोई ऐसा विधायक वाक्य नहीं है और अनुपदिष्ट पदार्थ ज्ञान पुरुषार्थ है ऐसा नहीं जाना स, जा सकता इससे भी श्रुति अव्यक्त शब्द से प्रधान का अभिधान नहीं करती हमारे मत में तो रथ के सादृश्य से कल्पित शरीर आदि का अनुसरण कर विष्णु का ही परम दिखलाने के लिए यह उपन्यास है इस प्रकार कोई दोष नहीं है सूत्र पांचवादि पा। चेहन प्राजो ही प्रकरण प्रकरण प्रकरणात वदति वदति इति सूत्रार्थ ध्रोम महत यह उत्तरवाक्य प्रधान को नैय कहलाता है इति ऐसा यदि कहो तो यह युक्त नहीं है प्रकरणा क्योंकि पुरुषा परम इस आत्म प्रकरण से प्राजो ही परमात्मा ही यह नैय रूप से निर्दिष्ट है भाष्यर्थ यहाँ सांख्य कहते हैं यह हेतु असिद्ध है क्योंकि अशब्दम अस्पर्शम निश्चल है उस तत्व का ज्ञान प्राप्त कर पुरुष मृत्युमुख से छूट जाता है इस उत्तर वाक्य में अव्यक्त शब्द से प्रतिपादित प्रधान का नये रूप से कथन है सांख्य स्मृति में शब्द आदि रहित महत्व से पर प्रधान का जैसा निरूपण है वैसा ही यह नैय रूप से निर्देश है इसलिए यह प्रधान ही है और वही यह महतः परम अव्यक्तम अव्यक्त शब्द से निर्दिष्ट है सिद्धांति यह हम कहते हैं इस मंत्र अशब्दम अस्पर्शम में प्रधान नैय रूप से निर्दिष्ट नहीं है किंतु प्राज्ञ परमात्मा ही यह नैय रूप से निर्दिष्ट है ऐसा ज्ञात होता है किस से कि उसका प्रकरण है विस्तृत प्रकरण चला हुआ है है है पुरुष से कुछ श्रेष्ठ नहीं है। वह है, वह परम सीमा इत्यादि निर्देश है ऐसे सर्वेशु संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाशित नहीं होता इस प्रकार दुर्दान कथन से उसकी ही ज्ञेय रूप से आशंका होती है तथा येदवांग मनसी विवेकी पुरुष वाणी का मन में लय करे इस प्रकार उसके ज्ञान के लिए ही वाणी आदि के संयम का विधान किया है मृत्यु से छुटकारा पाना ही ज्ञान का फल है परंतु सांख्यो ने यह स्वीकार नहीं किया कि केवल प्रधान के ज्ञान से मृत्यु मुख से मुक्त होता है वे तो यह स्वीकार करते हैं कि चेतन आत्मा के ज्ञान से ही मृत्यु मुख से मुक्त होता है संपूर्ण वेदांतों में प्राज्ञा परमात्मा में ही औशब्दत्व आदि धर्मों का कथन है इसलिए यह प्रधान शब्द से निर्दिष्ट ही है। सूत्र त्रयाणामेव हैपन्यास प्रश्नश्च प्रश्नच त्रयाणम एव चपन्यास है प्रश्न चूत्र पूर्व और उत्तर उत्तरवाक्य में पर्यालोचन से प्रया अग्नि जीव और परमात्मा इन तीनों का ही उपन्यास वक्तव्य रूप से उपन्यास है प्रश्न और प्रश्न भी उनके विषय में है इसलिए प्रधान अव्यक्त शब्द वाच्य नहीं है और इन कारण से भी प्रधान अव्यक्त शब्द वाच्य अथवा ज्ञे नहीं है क्योंकि वर प्रधान सामर्थ्य से इस कट्टवल्ली ग्रंथ में वक्तव्य रूप से अग्निजीव और परमात्मा इन तीनों पदार्थों का ही उपन्यास देखा जाता है और तद का ही प्रश्न है इससे अन्य का प्रश्न अथवा उपन्यास नहीं है उनमें से साधन भूत अग्नि तुम स्वर्ग के अग्नि को जानते हो सो मुझे श्रद्धालु के प्रति उसका वर्णन करो यह अग्नि विषय प्रश्न है ये मृतक मनुष्य के विषय में जो यह संदेह है कुछ लोग कहते हैं कि देह आदि संघात से अतिरिक्त देहांत संबंधी आत्मा है कुछ एक कहते हैं कि इस प्रकार का आत्मा नहीं है तुमसे उपदेश को प्राप्त हुआ मैं इसे जान सकूं है है तीसरा वर है। यह कार्य कारण से अन्य भूत भविष्य एवं वर्तमान से अन्य है ऐसा तुम जिसे देखते हो उसे मुझसे कहो यह परमात्मा विषय प्रश्न है प्रतिवचन भी लोकादिमग्नि तब यमराज ने लोगों के कारणभूत उस अग्नि का तथा उसके चयन करने में जैसे और जितनी ईटे होती है और जिस प्रकार दौतम अब मैं फिर भी तुम्हारे प्रति उस गुह्य और सनातन ब्रह्म का वर्णन करूंगा तथा ब्रह्म को न जानने से मरण को प्राप्त होने पर आत्मा जैसा हो जाता है वह भी बतलाऊंगा अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार कितने देही तो शरीर धारण करने के लिए किसी योनि को प्राप्त होते हैं और कितने ही स्थावर भाव को प्राप्त हो जाते हैं यह व्यवधान से अविद्या से आच्छादित जीव विषय को न जायते वह विद्वान न उत्पन्न होता है न मरता है इत्यादि बहुत विस्तृत परमात्मा विषय का प्रतिवचन है इस प्रकार प्रधान विषय प्रश्न नहीं है अस्पृष्ट होने से उपन्यास के योग्य भी नहीं है यह पूर्व पक्षी कहते हैं यम प्रेते यह जो आत्म विषय प्रश्न है क्या उसकी अन्य धर्माद यह पुनः अनुवृत्ति है अथवा उससे अन्य यह नवीन प्रश्न उठाया जाता है इससे प्रकरण में क्या आया यम प्रेते उस प्रश्न की अन्य धर्माद इसमें अनुवृत्ति है ऐसा यदि कहो तो आत्मविषय दो प्रश्नों में अभेद होने से अग्नि विषयक और आत्मविषयक इस प्रकार दो ही प्रश्न होते हैं अतः ऐसा नहीं कहना चाहिए कि तीन पदार्थ विषयक ही प्रश्न और उपन्यास है ऐसा यदि कहो कि यह अपूर्व प्रश्न उठाया जाता है तो जैसे वर प्रधान से अतिरिक्त प्रश्न की कल्पना में तुमको दोष नहीं है वैसे ही प्रश्न के बिना भी प्रधान के उपन्यास की कल्पना में हमें दोष नहीं है इस पर सिद्धांति कहते हैं यहाँ हम इस प्रकार वर प्रधान के अतिरिक्त किसी भी प्रश्न की कल्पना नहीं करते क्योंकि वाक्य के उपक्रम की सामर्थ्य ही ऐसी है वर प्रदान लेकर ले कठबल्ली की समाप्ति यमराज और नच, नचिकेता के रूप वाक्य प्रवृत्ति ऐसे ही लक्षित होती है। पिता द्वारा भेजे हुए नचिकेता को यमराज ने तीन वर दिए उनमें से प्रथम वर से नचिकेता ने पिता की प्रसन्नता मांगी द्वितीय से अग्नि विद्या और तृतीय से आत्मविद्या क्योंकि ये यम और वराणामेश ऐसा श्रुतिलिंग है उसमें अन्यत्र धर्मांत यदि यह नवीन प्रश्न उठाया जाए तो वर प्रदान से अतिरिक्त प्रश्न की कल्पना होने से उपक्रम वाक्य का बाध हो जाएगा परंतु जीव और ईश्वर रूप प्रस्तव्य पदार्थ के भेद होने से अन्यत्र धर्मांत यह प्रश्न नवीन हो सकता है पूर्व प्रश्न जीव विषय है क्योंकि ये यम प्रेते इस मंत्र में मृतक मनुष्य के विषय में देहादि देहादिंग से भिन्न आत्मा है अथवा नहीं है इस प्रकार की शंका का अभिधान है और जीव धर्म आदि का आश्रय होने से अन्यत्र इस प्रश्न के योग्य नहीं है प्राज्ञ तो धर्म से अतीत होने के कारण अन्यत्र धर्मांत इस प्रश्न के योग्य है केवल प्रश्नव्य भेद से प्रश्न का भेद नहीं है किन्तु दोनों मंत्रों में प्रश्न सादृश्य भी समान लक्षित नहीं होता क्योंकि ये यम प्रेते यह पूर्व प्रश्न अस्ति अथवा नास्ति है या नहीं विषयक है और अन्यत्र धर्मात् यह उत्तर प्रश्न धर्मादि अतीत वस्तु विषयक है अतः पूर्व मंत्र में प्रतिपादित वस्तु के उत्तर मंत्र में प्रत्यभिज्ञान के अभाव होने से प्रश्नों में परस्पर भेद है ऐसा यदि कहो कि पूर्व प्रश्न की उत्तर वाक्य में अनुवृत्ति नहीं है तो यह कथन युक्त नहीं है क्योंकि जीव और प्राग्य में स्वीकार किया गया है यदि जीव प्राग्य से अन्य होता, तो प्रस्तव्य के भेद से प्रश्न का भेद होता परंतु तत्वसी इत्यादि अन्य श्रुतियों से यह सिद्ध होता है कि दोनों में भेद नहीं है यहाँ भी अन्यत्र धर्मांत इस प्रश्न का न जायते मर्यते विद्वान न जन्मता है न मरता है इस प्रकार जन्म मरण के प्रतिषेध से प्रतिपाद्यमान प्रतिवचन जीव और परमेश्वर का अभेद दिखलाता है जन्म जन्म-मरण का प्रसंग होने पर ही युक्त जागृत आंतम जिसके द्वारा स्वप्न में प्रतीत होने वाले तथा जागृत में दिखाई देने वाले दोनों पदार प्रकार के पदार्थों को देखता है उस महान और विभु आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता इस प्रकार स्वप्न तो और जागृत पदार्थों को देखने वाले महत्व एवं विभत्व विशिष्ट जीव के चिंतन से ही शोक की अत्यंत निवृत्ति दिखलाते हुए प्राग्ञ दिख के विज्ञान से ही शोक का नाश होता है उसी प्रकार आगे यदि जो तत्व इस देहेन्द्रिय संघात में भाषता है वही अन्यत्र देहादि से परे भी है और जो अन्यत्र है वही इसमें है जो मनुष्य इस तत्व में नानत्व सा देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को जन्म मरण को प्राप्त होता है इस प्रश्न के अंतर अन्यम वरम है निकेता आत्मा विषय वर को छोड़कर अन्य वर्मागो ऐसा आरंभ कर यम यमराज द्वारा पुत्र द्वारा आदि अनेक तत्त कामनाओं से अत्यंत प्रलोभित किया गया भी नचिकेता अपने वर्ष विचलित न हुआ तब धर्मराज ने अभ्युदय और मोक्ष के विभाग भेद के प्रदर्शन से तथा विद्या और विद्या और के के विभाग के प्रदर्शन से विद्यानम मैं तुझ नचिकेता को विद्याभिलाषी मानता हूँ क्योंकि तुझे बहुत से भोगों ने भी नहीं लुभाया इस प्रकार नचिकेता की प्रशंसा कर उसके प्रश्न की भी प्रशंसा करते हुए तम दुर, दुर्दश उस कठिनता से कठिन में अनुप्रविष्ट गुहा में स्थित अनेक अनर्थों से व्याप्त देह में स्थित पुरातन देव को अध्यात्म योग की प्राप्ति द्वारा जानकर धी बुद्धिमान पुरुष हर्षशोग को त्याग देता है ऐसा कहा है इससे भी ऐसा ज्ञात होता है कि जीव और प्राग्ञ परमात्मा का अभेद यहाँ विवक्षित है जिस प्रश्न के कारण मृत्यु ने नचिकेता की महत्व प्रशंसा की यदि नचिकेता उसको छोड़कर प्रशंसा के अन्य अनंतर अन्य ही प्रश्न को उठाता तो वह सब प्रशंसा अनुपयुक्त स्थानों में ही प्रसारित होगी अर्थात अनुपयुक्त स्थानों में की जाने के कारण व्यर्थ हो जाएगी इसलिए ये यम प्रेत इस प्रश्न की ही अन्यत्र धर्मात् मंत्र में अनुवृत्ति है जो यह कहा गया है कि दोनों प्रश्नों में सादृश्य होने के कारण वही लक्षण है वह दोष नहीं है क्योंकि उसी का विशेष पुनः पूछा गया है पूर्व वाक्य यम प्रेत में देहादी से अतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व ही पूछा गया है और उत्तर मंत्र अन्यत्र धर्मात्मे तो उसी का असंसारित्व पूछा जाता है इसलिए जब तक अविद्या निवृत्त नहीं होती तब तक जीवों में धर्मादि आश्रयत्व और जीवत्व निवृत्त नहीं होते उसकी निवृत्ति होने पर तो वह प्राज्ञा ही है ऐसी तत्व से इस प्रकार श्रुति ने प्रती कराई जाती है अविद्या के योग से अथवा अविद्या के निवृत्त होने से वस्तु में कुछ भी विशेष नहीं आता जैसे अंधकार में पड़ी किसी रज्जु में सर्प समझ कोई पुरुष भय से काफता हुआ वहां से भागता है उसी से यदि कोई अन्य विद्य पुरुष कहे की भय मत करो यह सर्प नहीं है किंतु रज्जु है तब वह पुरुष उसका वचन सुनकर सर्व जन्य भय कंपन और पलायन त्याग कर देता है परंतु सर्प बुद्धि काल में उसकी निवृत्ति काल में वस्तु रज्जु में कोई विशेषता नहीं है उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए इसके अतिरिक्त जीव ब्रह्म के अभेद होने से न जायते मृत्यते व इत्यादि भी अस्तित्व प्रश्न का प्रतिवचन है जीव ब्रह्म एक होने पर भी अविद्या से कल्पित जीव ब्रह्म के भेद की अपेक्षा सूत्र की योजना करनी चाहिए यद्यपि आत्मा विषय प्रश्न एक ही है तो भी मरणावस्था में देह से भिन्न आत्मा में अस्तित्व मात्र का संशय होने तथा कर्तृत्वादी संसार स्वभाव का निषेध न होने से पूर्व पर्याय प्रश्न में जीव विषय उत्प्रेक्षा की जाती है उत्तर पर्याय में तो धर्मादि के राहित्य का प्रतिपादन होने से वह प्राग्याभिषेक है इसलिए अग्नि जीव और परमात्मा की कल्पना युक्त है प्रधान की कल्पना में तो न नर प्रदान है न प्रश्न है और न प्रतिवचन है इस प्रकार की यहाँ विषमता है सूत्र सातवां महदवच्च महदवत सूत्रार्थ अर्थ बुद्धिरात्मा महान पर पठित महत शब्द जैसे सांख्याभिमत तत्व का वाचक नहीं है वैसे वैदिक अव्यक्त शब्द भी प्रधान का वाचक नहीं है जैसे सांख्याचार्यों द्वारा सत्ता मात्र सत्तामात्र प्रथमोत्पन्न महत तत्व, अर्थ में प्रयुक्त महत् शब्द बुद्धेरात्मा बुद्धि से महान आत्मा श्रेष्ठ है महानतम महान विभु महान को वेदाहमेतम मैतम मैं इस महान पुरुष को जानता हूँ इत्यादि आत्मशब्द प्रयोग आदि हेतु से वैदिक प्रयोग में उसी अर्थ का अभिधान नहीं करता उसी प्रकार अव्यक्त शब्द भी वैदिक प्रयोग में प्रधान का अभिधान नहीं कर सकता इसलिए अनुमान अनुमानगम्य प्रधान श्रुति प्रति प्रतिपादित नहीं है अधिकरण दूसरा चमसाधिकरण सूत्र आठ सूत्र चमसवद विशेषात चमसवत अविशेषा चमसवत अरवाग चमसम चमस यज्ञ पात्र के समान अवि अभी, अविशेषात अविशेष अभीशेश होने से श्रुति पठित प्रजा शब्द भी प्रधान का वाचक नहीं है अर्थात जैसे अरवाग्विल सामान्य धर्म होने से चमस का वाचक नहीं है वैसे अजात वर्म सामान्य होने से प्रधान का वाचक नहीं है प्रधानवादी फिर भी कहता है कि प्रधान को अशब्द्रुति से कहना असिद्ध है किससे इससे कि अजाम काम अपने अनुरूप बहुत सी प्रजा उत्पन्न करने वाली लोहित शुक्ल कृष्णवर्णा एक अजा बकरी प्रकृति जो एक अजा बकरा जीव सेवन करता हुआ भोगता है और दूसरा उस अज भुक्त भोगा को त्याग देता है ऐसा मंत्र है इसी मंत्र में लोहित शुक्ला और, और हैत्मक होने, होने से सत्व और होने से तम है उनके अवयव धर्मो से लोहित शुक्ल कृष्ण रूप सामयावस्था कही जाती है न जायते अजा जो उत्पन्न नहीं होता वह अजा है क्योंकि मूल प्रकृति अव मूल प्रकृति रिक मूल प्रकृति किसी का कार्य नहीं होती ऐसा सांख्य लोग स्वीकार करते हैं परंतु अजा शब्द तो बकरी में रूढ़ है यह सत्य है परंतु यहाँ उस रूढ़ि का आश्रय ग्रहण नहीं किया जा सकता क्योंकि यह विद्या का प्रकरण है वह अजा अपने अनुरूप त्रिगुणान्वित सुख दुख मोहात्मक देव मनुष्य पशु आदि बहुत प्रजाओं को जन्म देती है एक अज पुरुष उस प्रकृति पर प्रेम रखता हुआ और उसका सेवन करता हुआ उसके पास शयन करता है अर्थात विद्या से उसी को आत्मरूप से मानकर मैं सुखी हूं दुखी हूं एवं मूढ़ है इस प्रकार से जन्म मरण को प्राप्त होता है परंतु उत्पन्न हुए विवेक ज्ञान वाला अन्य अजो विरक्त पुरुष जिसने भोग और अपवर्ग संपादन कर लिया है ऐसी भुक्त भोग प्रकृति का परित्याग करता है उससे मुक्त हो जाता है ऐसा अर्थ है इसलिए कपिलमत्ता कपिलु की प्रधान प्रधानादि कल्पना श्रुतिमूलक ही है सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं अजामे काम इस मंत्र से सांख्यवाद श्रुति प्रतिपादित है ऐसा स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह मंत्र स्वतंत्र रूप से किसी भी वाद का समर्थन करने में उत्साह नहीं करता सभी वादों में जिस किसी कल्पना से अजवादी का संपादन उपन्न होता है सांख्यवाद ही यहाँ अभिप्रेत है ऐसा विशेष का निश्चयात्मक कोई कारण प्रमाण नहीं है चम्मच के समान अरवाग बिल जो नीचे की ओर छिद्र वाला और ऊपर की ओर उठा हुआ चमस है इस मंत्र में स्वतंत्र रूप से यह चम्मच नामक यज्ञ पात्र अभिप्रेत है ऐसा निरूपण नहीं किया जा सकता क्योंकि सर्वत्र ही किसी न किसी प्रकार अरवाग बिल्व की कल्पना हो सकती है वैसे यहाँ भी अजामे काम इस मंत्र में कोई विशेष अर्थ प्रतिपादित नहीं है इसलिए इस मंत्र में अजा शब्द से प्रधान ही अभिप्रेत है ऐसा नियमन नहीं किया जा सकता परंतु उसमें तो इदम तिर वह एक सिर है कि जो अधोमुख और ऊपर की ओर उठा हुआ गोलाकार है इस प्रकार वाक्य शेष से से विशेष की प्रतीति होती है किंतु यहाँ अजापद से किसको समझना चाहिए इस पर हम कहते हैं सूत्र नवा ज्योतिरूपक्रमा तु तथा एक ज्योतिरूपक्रमा तु तथा ही अधीयत एके, सूत्रार्थ ज्योतिर उपक्रमा तेज जिसके उपक्रम आरंभ में है उसी तेज जल और अन्नरूप का ही ही से करना चाहिए नहीं ही। क्योंकि तथा वैसे एक चांदोग तेज जल और अन्न रूप प्रकृति का रोहित आदि रूप अधियते कहते हैं शब्द अवधारणार्थक है अध्य जो परमेश्वर से उत्पन्न हुई है तेज प्रमुख तेज जल एवं अन्न रूप है जरायुज आंडज स्वेतज उदिज रूप चार प्रकार के भूत समूह का कारण रूप है वह यहाँ अजापद से समझना चाहिए सूत्रस्थ तू शब्द अवधारण निश्चय अर्थ में प्रयुक्त है यह अजा तेज जल अन्न भूत त्रयात्मक समझी समझनी चाहिए नकि गुण त्रयात्मक प्रधान क्योंकि उसी प्रकार चंदोग शाखा वाले तेज जल और अन्न की परमेश्वर से उत्पत्ति कहकर जो अग्नि में रोहित रक्त रूप है वह तेज का है जो शुक्ल रूप है वह जल का है जो कृष्ण रूप है वह अन्न पृथ्वी का है इस प्रकार उन तीनों के ही रोहित आदि रूप कहते हैं इन अजा में उन तेज जल और अन्न की ही लोहित शुक्ल और कृष्ण रूप से प्रत्यभिज्ञा होती है क्योंकि रोहित आदि शब्द दोनों मंत्रों में समान है रोहित आदि शब्द रूप विशेषो में मुख्य है और गुण विशेष में गौण है अर्थात तो रोहित आदि शब्दों का मुख्य अर्थ तो तेज आदि का रूप विशेष है सत्व आदि गुण तो गौण अर्थ है और असि असन्दिग्ध वाक्य से संदिग्ध वाक्य का निगमन निर्णय करना न्याय संगत मानते हैं उसी प्रकार यहाँ भी ब्रह्मवादिनो ब्रह्मवेदा ब्रह्मविता लोक कहते हैं जगत का कारणभूत ब्रह्म कैसा है ऐसा उपक्रम कर ते करुगता उन ऋषियों ने ध्यान योग का अनुवर्तन कर अपने गुणों से अत्यंत छिपी हुई देवात्म शक्ति का साक्षात् किया इस प्रकार वाक्य के उपक्रम में संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाली परमेश्वर की शक्ति अवगत होती है वाक्य शेष में भी मायाम तु प्रकृति को माया जानो और महेश्वर को मायावी और यो योनिम जो परमात्मा अकेला ही प्रत्येक योनि का अधिष्ठाता है इस प्रकार उसकी शक्ति की अवगति होने से प्रधान नामक रिपीट। इस प्रकार उसी शक्ति की अवगति होने से प्रधान नामक की कोई स्वतंत्र प्रकृति ज मंत्र से कही जाती है ऐसा नहीं कहा जा सकता ऐसा कहा जाता है कि प्रकरण से तो वही देवी शक्ति अव्याकृत नाम रूप वाली नाम और रूप की पूर्वावस्था इस मंत्र से भी कही जाती है त्रैरूप्य स्विकार विषय आश्रय से उसको भी त्रैरूप्य कहा गया है सूत्र कल्पनोपदेशा चिवद विरोध कल्पनोपदेशा च मध्वादिवत अविरोध सूत्रार्थ कल्पनोपदेश तेज जल और अन्य में सात करने के लिए कल्पना से अजत्व का उपदेश किया गया है मधुवादिवत जैसे मधुभिन्न आदित्य में मधुत्व का उपदेश है वैसे अजाभिन्न प्रकृति में अजत्व का उपदेश होने से अविरोध विरोध नहीं है अतः प्रधानश्रुति प्रतिपादित नहीं है सूत्र दस से आगे रूढ़ी को लेकर यह आशंका है जब तेज जल और अन्न में अजाती जाती नहीं है तो तेज जल एवं अन्न होने से अजात्री रूप किस प्रकार समझी जा सकती है न जायते यदि अजा इस यौगिक को लेकर कहते हैं तेज जल और अन्न की उत्पत्ति के श्रवण होने से उनमें जन्माभाव निमित्तक अजा शब्द का प्रयोग संभव नहीं है इसलिए उत्तर सूत्र कहते हैं सूत्र दसवा कल्पनोपदेशा च मध्वादिवत विरोध कल्पनोपदेशा च मध्वादिवत अविरोध है सूत्रार्थ कल्पनोपदेशा चेज जल और अन्य रूप प्रकृति में सादृश्य सूचित करने के लिए कल्पना से अजत्व का उपदेश किया गया है मधुवादिवत जैसे मधुभन्न आदित्य में मधुत्व का उपदेश है वैसा अजाभिन्न प्रकृति में अजात्व का उपदेश होने से विरोधा विरोध नहीं है, है। अजामेका यह अजा शब्द जाति निमित्तक रूढ़ी नहीं है और यौगिक भी नहीं है किंतु यह काल्पनिक उपदेश है चराचर जगत के कारणभूत तेज जल और अन्य रूप प्रकृति में अजा सा कल्पना का उपदेश है जैसे लोक में रक्त, शुक्ल, कृष्ण कोई एक ऐसी अजा बकरी हो, जो उसे समान रूप वाले बहुत से बकरे हो उस पर कोई एक अज बकरा प्रेम करता हुआ उसके पीछे पीछे फिरे और कोई एक अज भोग भोग के अनंतर उसे त्याग दे वैसे ही यह तेज जल और विद्वान इसका परित्याग करता है यह आशंका यह नहीं करनी चाहिए कि एक क्षेत्रज्ञ सेवन करता हुआ इसके पास चयन करता है और दूसरा इसका परित्याग करता है इससे पारमार्थिक क्षेत्रज्ञ भेदक जो सांख्य को इष्ट है वह प्राप्त होता है क्योंकि यह के भेद का क्षेत्र करने की इच्छा नहीं है बंधमोक्ष व्यवस्था का प्रतिपादन करने की इच्छा है लोक प्रसिद्ध भेद का अनुवाद कर बंधमोक्ष व्यवस्था का प्रतिपादन किया जाता है भेद तो उपाधि निमित्तक और मिथ्या ज्ञान से कल्पित है पारमार्थिक नहीं क्योंकि एकोदे एक देव संपूर्ण भूतों में गुढ़ सब में व्यापक और सब भूतों का अंतरात्मा है इत्यादि श्रुतियां है मधु आदि के समान अर्थात जैसे मधु से भिन्न आदित्य को मधु कहा गया है धेनु से भिन्न वाणी में धेनु शब्द का प्रयोग किया गया है और अनग्नि दिवा दिवादि लोकों में अग्नि शब्द का प्रयोग किया गया है इस प्रकार की कल्पना की जाती है वैसे ही यहाँ भी अनजा अजा से भिन्न में यह अजात्व की कल्पना की गई है ऐसा अर्थ है इसलिए तेज जल और अन्न में अजा शब्द के प्रयोग का विरोध नहीं है दूसरा अधिकरण समाप्त